आवार्थ जिस प्रकार नौ बधू अच्छे कपड़ों से अच्छी प्रकार लिप्ती हुई होती है उसी प्रकार जो लोग उत्तम कारियों से युक्त होते हैं वे स्थदैव ही अच्छी स्थति में रहते हैं। भावार्थ जो नेता आत्मा उत्तम ज्ञानी मनुष्य अष्टदेवों के लिए स्थान सुरक्षित रखता है उसके घर अष्टदेव सदैव जाने की इच्छा करते हैं भावार्थ हे अष्टदेवों तुम जिनके भी घर जाते हो वहाँ पहुँचकर वहाँ होने वाले यज्ञ में एकत्रित हुए जन समूह को अपने मीठे भाषणों से अपनी ओर आकर्षित कर उन सब में हमारे ही स्तुति तुम तक पहुँचे तथा तुम हमारे पास आओ भावार्थ हे अमर अश्वदेवों चाहे तुम जुलूप में हो चाहे समुद्र में अथवा तुम अपने किसी भक्त के घर में आनंद कर रहे हो तो भी तुम हमारी विनती सुनकर हमारे पास चले आओ आवार्त नदियों में शुभ्र निर्मल एवं सुनहरे रंग की प्रवाह वाला सिंधु नदी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वह नदी ही असुनाओ देवों की हर प्रकार से सहायता करती है। भावार्थ अष्टदेव सदैव सुमार्ग में चलने वाले हैं इसलिए इनकी गति निष्कलंक है यह अपनी कीर्ति वाली और कलंक रहित बुद्धि के द्वारा लोगों को कल्याण के मार्ग में प्रेरित करते हैं भावार्थ वायु के कारण ही सब जीवन धारण करते हैं यह वायु देव अपनी लहर रूपी घोड़ियों पर चढ़कर सब ओर संचार धारण करता है, भावार्थ वायुदेव उत्तम कार्यों का पालन करने वाले हैं, अतः हम चाहते हैं कि उसके संरक्षण के साधन हमें प्राप्त हों, भावार्थ ऐश्वर्य प्राप्त की कामना करने वाले हम ऐश्वर्यशाली वायु की प्रार्थना करते हैं, उस वायु के तेज से हम समृद्ध एवं सम्पन्न हों। भावार्थ हे वायु तुम हमें दिव्य कल्याण प्रदान करो हम सधीव कल्याण की राह पर ही चलें तुम चारों ओर अच्छी प्रकार संचार करो भावार्थ वायु देव अपने महत्त्व से सर्वत्र व्याप्त हैं संसार के प्रत्येक कणकण में वायु व्याप्त हो रहा है भावार्थ हे वायु सन्न होता हुआ तू हमें अन्न पानी तथा उत्तम बुद्धि प्रदान कर मानवों को भोजन के लिए उत्तम अन्न पीने के लिए उत्तम पानी तथा अनेक कार्य करने के लिए उत्तम बुद्धि चाहिए सब तीव्र विनशन उत्तम भावार्थ इस प्रश्नसंन्याय यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सब सामग्रियां तैयार हैं अतः अब मैं सभी देवों को बुलाकर उनसे संरक्षण की विनती करता हूँ। भावार्थ अग्नि हमें पशु, जमीन, उत्तम वनस्पति तथा औषधि आदि प्रदान करें और वसु हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें ताकि हम अग्नि से प्राप्त इच्छार्य का तदुपयोग कर सकें और दिन तथा रात्ते उत्तम रीत से ज्ञातित कर सकें। भावार्थ हमारा यज्ञ अग्नि आदित्य वरुण एवं तेजस्वी मरुत तथा अन्य देवों को प्रसन्न करने के लिए उनके पास पहुँचे भावार्थ सब संसार को जानने वाले और शत्रुओं के नाशक देव मनुष्य की उत्तम साधनों से रक्षा करें तथा इस प्रकार मनुष्यों के वृद्धि हो साथ ही वे देवगण हिंसकों से रहित घर भी मानवों को प्रदान करें भावार्थ सभी देवों का मन सब प्राणियों के प्रति समान रहता है अर्थात वे किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करते ऐसे वे देव सदैव संगठित होकर रहते हैं उन देवों की माता अदित घर में रहती हैं सभ संगठित होकर रहें, भावार्थ सब देवगण हमारे यज्ञों में आकर बैठें तथा हमारे द्वारा दी गई हवि का भक्षण करें, भावार्थ अपने यज्ञों में देवताओं के सत्कार के लिए सभी सामग्रियां तैयार करके हम देवों को बुलाते हैं, वे हमारे यज्ञों में आएं, भावार्थ विद्रूप को मारने वाले के रूप में जो वि� मेरी इस्तुत से आकर्षित होकर आएं भावार्थ घर ऐसे सुद्रिणता से बाधा गया हो जिसे कोई शत्र तोड फोड न सके ऐसे द्रिणत तथा दोश रहित घर में हम रहेंगे भावार्थ इन देवों में आपस में एक जातियता है, अर्थात् इनमें छोटापन एवं बड़पन का भेदभाव नहीं है, इसी कारण इनमें भाई चारा भी है। ये देव हमें जल्द ही सबसे श्रेष्ठ अवधुदे के लिए और नवीनतम सुख के लिए जल्द ही हमें उत्तम उपदेश दें। भावार्थ अन्न की कामना करने वाला मैं सुंदर भंग क इन देवों की अद्भुत स्तुति करता हूँ। भावार्थ, जब देवों में श्रेष्ठ तथा वर्णित सूर्य देव उदय होते हैं, तब संसार के सभी प्राणी अपने-अपने कार्यों में लग जाते हैं तथा कार्य करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भावार्थ, हम अपनी रक्षा के लिए, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए और अन्न भावार्थ शत्रुओं पर क्रोध करने वाले देव शत्रुओं पर क्रोध करें परंतु हम पर प्रसन्न होकर हमें और हमारे पुत्रादिकों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों भावार्थ जो मानव इन देवों के तेज से युक्त होता है उन देवों के तेज के कारण सुरक्षित होता है उन मानों को कोई नहीं मार सकता। भावार्थ, जो मानव स्थिरिता प्राप्त करने के लिए इन देवों को प्रसन्न करता है, वह पोषक अन्न से अपने घर को संवर्ध करता है, वह धर्म से युक्त होता है, तथा उत्तराधिकों के कारण विद्धि को प्राप्त होता है और अहिंसित होकर हर प्रकार से बढ़ता है। भावार्थ, उत्तम दान देने वाले द धन प्राप्त करता है तथा सदैव सन्मार्ग पर चलता रहता है। भावार्थ देवों की कृपा से हमारे वीर शत्रुओं से अपराजित एवं दुर्गम किलों में भी सरलता से प्रवेश हो जाएं और शत्रुओं के शस्त्रों से हमारे वीर सर्वथा सुरक्षित रहें। शस्त्रों के वे शस्त्र हमारे किसी भी वीर को न मार पाएं तथा वे सहिं नष्ट हो सवेरे उषाकाल में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक हमारा कल्याण ही करो, भावार्थ ही पार शक्ति देने वाले देवों तुम हमारा कल्याण करो और हमें एक अच्छा प्रकार का घर प्रदान करो, तब हम भी तुम्हारे कल्याण के द्वारा देवक तो प्राप्त करके तुम्हारे मध्य में बैठने के अधिकारी हों, भावार्थ हे दे� यग्य करने वाले ज्यानी मनुस्त के लिए स्रिष्ठ धन्स प्रदान करो। भावार्थ warm घन वही स्रिष्ठ है, जो बहुतों का पालन करता है। जो परोपकार के लिए व्य होता है, जो स्वार्थ के लिए व्य किया जाता है। वह ड्धन तो पाप में होता है। ऐसे पाप में धन से सुख प्राप्त की आशा नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो श्रेष्ठ धन से ही मिल सकता है। अष्टाविषम सुप्तम भावार्थ। यज्ञ में तैतीस देव आकर बैठें तथा वे यज्ञकर्ता को अभ्युदय एवं महसृयस की सिद्ध करने वाले ऐश्वर्य को प्रदान करें। भावार्थ सभी देव एवं द्यु अग्नि अंतरिक्षाग्नि पार्थिवाग्नि और आत्माग्नि प्राणाग्नि तथा जटराग्नि ये तीन प्रकार की अग्नियाँ हमारा पालन करें और हम भी उनका आदर करें भावार्थ सभी देवगण हमारी पूर्व पश्चिम उत्तर, दक्षिण, अर्थात् सभी दिशाओं से रक्षा करने वाले हों। भावार्थ, देवगण जैसा चाहते हैं, वैसा ही वह होता भी है। उनकी इच्छा को शत्रु भी अन्यथा नहीं कर सकते। फिर मित्र की तो बात ही क्या? भावार्थ, मरुतों के साथ गण हैं, वे सभी विभिन्न शास्त्राश्त धारण करके, जब चलते हैं, तब लग भावार्थ वीर तेजस्वी सब जगह संचार करने वाला उत्तम नेता तथा तरु जैसा सदैव उत्साही हो भावार्थ दूसरा ज्ञानी तेजस्वी तथा बुद्धिशाली होकर विद्वानों के मध्य बैठने योग्य हो भावार्थ तीसरा वीर सैनिक वीरों के समान भी दृढ़ता से खड़ा रहता है तथा अपने हाथ में सदैव सास्त्रास्त धारण करता है भावात् चौथा इंद्रदेव अपने हाथ में वज्र धारण करके शत्रुओं का विनाश करने के लिए हाथ में तिक्खन शस्त्र को भी धारण करता है तथा पाँचवां देव रुद्र जल चिकित्सा द्वारा रोगों को द� करता है भावार्थ छठा देव पूरा सभी मार्गों की शत्रुओं से सुरक्षा करता है तथा धन का स्वामी होने से सभी गुप्त एवं प्रकट खजानों को जानता है भावार्थ सातवीं देव विष्णु ने अपने पैरों से तीनों लोगों को नाप दिया भावार्थ दो देव अष्टनी कुमार पक्षी रूप विमानों पर चढ़कर सब ओर जाते हैं औ देव मित्रा वरुल इस संसार के समराथ हैं और दूलोक में रहते हैं भावार्थ रिसियों ने सभी देवों की सोम पांग वारा पूजा की तथा सूर्य को प्रकट किया।